महाभारत शांति पर्व सप्तपंचाशदिक्विशतमोध्याय महादेव जी की प्रार्थना से ब्रह्मा जी के द्वारा अपने रोषाग्नि का उपसंहार तथा मृत्यु की उत्पत्ति प्रजासर्ग निमित्त भी कार्य बत्ता प्रभो विद्यसठा तया हिमा महाकुप्याम पितामह महादेव महा जी ने कहा प्रभु पितामह मेरा मनोरथ या प्रयोजन आपसे प्रजा सर्ग की रक्षा के लिए प्रार्थना करना है आप इस बात को जान ले आप ही ने इन प्रजाओं की सृष्टि की है अतः आप इन पर क्रोध ना कीजिए तब तेजोनिना देव प्रजा दश्यंते सर्वसा दृष्टवा मम कारुण्यम आकुप्यासाम जगत देव जगदीश्वर आज आपकी क्रोधाग्नि से सारी प्रजाएं दग्ध हो रही हैं उन्हें उस अवस्था में देखकर मुझे दया आती है आप उन पर क्रोध न करें प्रजापति न कुप्पे न चमे कांबो न भवे जो प्रजाती लाघवा धरण्यास्तु संघार संहार इश्यत प्रजापति ब्रह्मा जी बोले शिव मैं प्रजा पर कुपित नहीं हूँ और न मेरी यही इच्छा है कि प्रजाओं का विनाश हो जाए पृथ्वी का भार हल्का करने के लिए ही प्रजा के संघार की आवश्यकता प्रद है इमाम सदा देवी भार आर्ता समोदय संहार महादेव भारेण आप महादेव यह पृथ्वी देवी भारी भार से पीड़ित हो सदा मुझे प्रजा के संघार के लिए प्रेरित करती रही है क्योंकि यह जगत के भार से समुद्र में डूबी जा रही है यदा नाधिग्छा बुद्ध्या बहु विचारयहारृद्धा तम क्रोध आविशत जब बहुत विचार करने पर भी मुझे इन बढ़ी हुई प्रजाओं के संघार का कोई उपाय न सुझा तब मुझे क्रोध आ गया स्थाच संहाराथ प्रसिदस्व महाक्रोधो बुधेश्वर महा प्रजास्थावर च चत महादेव महादेवजी ने कहा देवेश्वर संहार के लिए आप क्रोध न करें प्रजा पर प्रसन्न हो कहीं ऐसा न हो कि समस्त चलाचर प्राणियों का विनाश हो जाए पलवलाण्वाणी सर्व चिणोपलम सावरम जंगम चूतग्राम चतुर्विधम भगवन् साधो ये सारे जलाशय सबके सब घास और लता बेले तथा चार प्रकार के प्राणी समुदाय स्वेदद अंडद उद्भिद जरायुज भस्मीभूत हो रहे हैं सारे जगत का प्रलय उपस्थित हो गया है भगवान प्रसन्न होइए साधो मैं आपसे यही वर मांगता हूँ नष्टान पुनरष्यंते प्रजाशेता कथन च नस्मा निवर्तता तेजसा यदि इन प्रजाओं का नाच हो गया तो ये किसी तरह फिर यहाँ उपस्थित न हो सकेंगे इसलिए आप अपने ही प्रभाव से इस क्रोधाग्नि को निवृत्त कीजिए उपाय सर्वे न पिताम आप संपूर्ण प्राणियों के हित के लिए संहार का कोई दूसरा ही उपाय सोचिए जिससे ये सारे जीव जंतु एक साथ ही दग्ध न हो जाए अभाव भी न ग्छे प्रजना उन्न के, के आपने मुझे देवताओं आधिपत्य पद पर नियुक्त किया है अतः मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ यदि प्रजा की संतति का उच्छेद होगा तो समस्त प्रजाओं का सर्वथा अभाव ही हो जाएगा अतः आप इस विनाश को बंद कीजिए तदवम ही जगन्नाथ ए तत्थावर जंगम प्रसाद ताम महादेव याचा न्यावृत्ति प्रजा जगन्नाथ महादेव यह समस्त चराचर जगत आपसे ही उत्पन्न हुआ है अतः मैं आपको प्रसन्न करके यह याचना करता हूँ कि ये सारी प्रजा पुनरावर्तनशील हो मरकर पुनः जन्म धारण करे नारदुआच श्रुआ तो वचन देव स्थाड़ो नियतवा तेजस्तग्राहरा नारद जी कहते हैं हे राजन महादेव जी की वह बात सुनकर भगवान ब्रह्मा ने मन और वाणी का संयम किया तथा उन अग्नि को पुनः अपने अंतरात्मा में ही लीन कर लिया तथोग्नि मुगृह भवान लोक पूजिता प्रवृतिम चवृत्तिम च कल्पया प्रभु तब लोक पूजित भगवान ब्रह्मा ने उस अग्नि का उपसंहार करके प्रजा के लिए जन्म और मृत्यु की की। व्यवस्था प्रादुर्बे नारी महात्म उस क्रोधाग्नि का उपसंहार करते समय महात्मा ब्रह्मा जी की संपूर्ण इंद्रियों से एक मूर्तिमती नारी प्रकट हुई कृष्ण कृष्ण दिव्य कृष्णरक्तांबरधरा कृष्णनेत्र दिव्यकुंडलंपन्ना दिव्याभूषिता उसके वस्त्र काले और लाल थे आंखों के निम्न और आभ्यंतर प्रदेश भी काले रंग के ही थे वह दिव्य कुंडलों से कांतिमती तथा अलौकिक आभूषणों से विभूति थी साविनेश्रित्रित्रित्य वही खेभ्यो दक्षिणामशिता दिशाते चहता कन्या देव विश्वेश वह ब्रह्मा जी के इंद्रिय छिद्रों से निकलकर दक्षिण दिशा की ओर चल दी उस समय उन दोनों जगदीश्वरों अर्थात ब्रह्मा और शिव ने उन उस कन्या को देखा तमाहु यह तदाते वो लोका नाम आदरेश्वर मृत्यु यति महे पाल चय महा प्रजा भोपाल तब लोकों के आदि कारण भगवान ब्रह्मा ने उसे मृत्यु कहकर पुकारा और निकट बुलाकर कहा तुम इन प्रजाओं का समय समय पर विनाश करती रहो तम भी संहार बुद्ध्या मे चिंतीता चंघर सर्वास्तव प्रजा संडिता मैंने प्रजा के संघार की भावना से रोष में भरकर तुम्हारा चिंतन किया था इसलिए तुम मूढ़ और विद्वानों से संपूर्ण प्रजाओं का संघार करो अविशेषेण चं प्रजा संघर काम दे मम तम ही श्रेय परम वापस कामनी तुम मेरे आदेश से सारी प्रजा का संघार करो इससे तुम्हें परम कल्याण की प्राप्ति होगी एवं मुक्ता तुषा देवी मृत्यु कमलम मालिनी प्रद्यो दुखता शास्त्र अतिव ब्रह्म जी के ऐसा कहने पर कमलों की माला से अलंकृत नौ यौवना मृत्यु देवी नेत्रों से आंसू बहाती हुई दुखी हो बड़ी चिंता में पड़ गई पाणिभ्याम चग्राह जनेश्वर मानवाना यजाचे युनरेव तब जनेश्वर ब्रह्मा जी ने मानवों के हित के लिए अपने दोनों हाथों में मृत्यु के आंसू ले लिए फिर मृत्यु ने उनसे इस प्रकार प्रार्थना की इतिश्री महाभारत शांति परवड़ी मोक्ष धर्म परवि मृत्यु प्रजापति संवाद सप्त पंचाशद्विशतमोध्याय इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में मृत्यु और प्रजापति का संवाद विषयक दो सौ अध्याय पूरा हुआ